बिल्लू की गलती आहा ये रही मेरी गेंद इसको मैंने फेंका ऐसे अरे ये तो सड़क पर चली गई मैं जाकर इसको ले आता हूं आ आ आ आ क्या हुआ क्या हुआ ये क्या हुआ अरे लगता है वो बच्चा गेम पकड़ने के चक्कर में स्कूटर से टकरा गया तो छोटा ही भी सकती है भी उठाओ आपका बेटा क्या -e? हुआ ऐसे आज ये सड़क पर भागता हुआ आया गेंद पकड़ने और स्कूटर से टकरा गया ने? ने? <laughs> आए, मुझे सहारा दी अरे हटो हटो इस तरफ आइए बहन जी बच्चे को जल्दी से जीप में डालिए अस्पताल ले जाना होगा आ, भाई साहब एक जरा मदद कीजिए स्कूटर वाले साहब को भी अस्पताल ले जाना होगा जल्दी कीजिए आराम छैनी मिलू मिलू बेचारा बिल्लू सड़क पर खेल रहा था खेलते खेलते स्कूटर से टकरा गया बेहोश हो गया अस्पताल पहुंच गया अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की दवा दी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अब कैसा है मेरा बच्चा अब ठीक है केवल डर और सदमे के कारण यह बेहोश हो गया था अब इसे होश आ चुका है कुछ देर में इसे आप घर ले जा सकती हैं धन्यवाद डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बच गया हां मगर स्कूटर वाले साहब को काफी चोटें लगी हैं ये देखिए सामने बिस्तर पर पट्टियां बंधी देखिए आपने स्कूटर वाले की जी देखिए बिल्लू तुम ही देख रहे हो ना हां मां वो वो वो अब कैसी तबीयत है बालकिशन मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब शुक्र है यह बच्चा ठीक है यह गेंद पकड़ने के लिए इतनी तेजी से सड़क के बीच में आया कि मेरे ब्रेक लगाने के बावजूद यह स्कूटर से टकरा गया वो भाई साहब मुझे दुख है कि बिल्लू के कारण आपको इतनी चोटें आईं कोई बात नहीं बिल्लू बच गया है यह बहुत बड़ी बात है जाने दीजिए भाई साहब अभी यह बातें चल ही रही थीं कि अचानक वहां यातायात पुलिस अधिकारी पहुंचे जिन्होंने इस बातचीत को आते-आते सुना वो बोले बालकिशन जी इस बात को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता यह बिल्लू बच गया है लेकिन इसे चोट भी लग सकती थी दरअसल जीवन की सुरक्षा के लिए हमें सड़क पर चलने के कुछ नियमों का पालन करना होता है। जी उन नियमों की जानकारी बिल्लू को भी होनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं बिल्लू जी तुमने इनकी बात सुनी? हां मैं आपको पुलिस चाचा कहकर बुला सकता हूं। हां हां क्यों नहीं बोल क्या कहना चाहते हो? क्या आप मुझे पकड़कर थाने में बंद तो नहीं कर देंगे? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। यह बात तो सही है कि तुमने गलती की तुम सड़क पर खेल रहे थे देखो सड़क खेलने की जगह नहीं है तुम्हारे कारण बालकिशन को चोट भी लगी मैं सचमुच शर्मिंदा हूं मुझे माफ कर दीजिए बिल्लू के माफी मांगने पर और लोगों के समझाने पर यातायात पुलिस अधिकारी ने बिल्लू को माफ कर दिया लेकिन वहां से जाने से पहले उन्होंने बिल्लू और स्कूटर सवार बालकिशन से बात की बालकिशन जी आप स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए जी यदि आपने हेलमेट पहना होता तो आपके सिर पर चोट नहीं लगती मैं आपकी बात समझ गया इंस्पेक्टर साहब मैं आगे से बिना हेलमेट पहने स्कूटर नहीं चलाऊंगा और बिल्लू जी तुम वादा करो कि सड़क पर नहीं खेलोगे जी मैं वादा करता हूं कि अब से मैं कभी भी सड़क पर नहीं खेलूंगा पुलिस चाचा और हां कभी भी अपने पालतू पशु जैसे कुत्ते बिल्ली आदि को लेकर सड़क पर मटर गश्ती करने नहीं जाना वो क्यों अरे भाई जाने क्या देखकर कुत्ता भौंकने लगे बिल्ली भागने लगे या और कोई पशु उछल कूद मचाने लगे तो सड़क पर दुर्घटना हो सकती है ना हां मैं समझ गया और हां याद रखो कभी चलती बस में चढ़ना या उससे उतरना नहीं चाहिए जी मैं समझ गया इससे दुर्घटना हो सकती है हां और हां बस के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहिए संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर सकते हैं चोट भी लग सकती है जी समझ गया बस की खिड़की से हाथ या सिर बाहर निकालना भी खतरनाक हो सकता है और कई बार बच्चे चलती बस, मोटर या ट्रक को पीछे से पकड़ कर भागते हैं ये भी ठीक नहीं है इससे भी इससे भी दुर घटना हो सकती है हाँ अब तुम समझ गए ही दुर्घटना से बचो साथी दुर्घटना से बचो साथी दुर्घटना से बचो साथी दुर्घटना से बचो सड़क पर को मत खेलो सड़क पर को मत खेलो सड़क पर पशु को मत ठेलो साथ ही दुर्घटना से बचो साथ ही दुर्घटना से बचो साथ ही दुर्घटना से बचो साथ ही दुर्घटना से बचो स्कूटर पर बैठो हेलमेट जरूरी होती इससे सुरक्षा पूरी स्कूटर पर बैठो तो हेलमेट जरूरी होती इससे सुरक्षा पूरी चढ़ना या उतरना मत चलते वाहन से दरवाजे पर खड़े न होना चलते वाहन के दरवाजे पर खड़े न होना चलते वाहन के हाथ या सिर बाहर न निकालो चलते वाहन से हाथ या सिर बाहर न निकालो चलते वाहन से पीछे पीछे मत दौड़ो तुम चलते वाहन के पीछे पीछे मत दौड़ो तुम चलते वाहन के साथी दुर्घटना से बचो साथी दुर्घटना से बचो साथी दुर्घटना से बचो साथी दुर्घटना से बचो बिल्लू की गलती <laughs>